तस्मे कृष्णाय नमः धूटीरुक संसारमीरह सेचार्यवराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः श्वरो गुरुरात्ति मूर्ति वेद विभागि व्योम व्याप्तदेहाय दक्षिणा मूर्त शांति शांति शि अभाव में पदार्थ विभाजक उपाधि अथवा अभावत्व ऐसा कहा गया और प्राचीन लोग कहे अभावत्व का अर्थ अखंड उपाधि अथवा अनुयोगिता विशेष नब्बे लोग कहे कि अखंड उपाधि इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए अभावत्व का अर्थ नब्बे लोग क्या कहेंगे सत्ताभाव यह अर्थात भाव, अर्थ भाव भिन्न का तो भाव इसका यह अर्थ हो गया ये जो सत्ता भाव हुआ और वहाँ कहा गया ये बात कि समवाय सामानकरण में अन्य तरह चिन्ह प्रतियोगिता का सत्ता सत्ताभाव आगे कह दिया अनुपस्थितम अपि अकार अभाव में प्रकार हो जाएगा अभावत्व और उसका उपस्थित पूर्व क्षण में होना कोई आवश्यक नहीं है अभी इसके ऊपर शंका दिखाते हैं सत्ता सत्ताभाव रूप से अभावत्व अनुपस्थित प्रकारत्व अभी सत्ताभाव हो गया अभावत्व ये अभावत्व तो में प्रकार होगा सत्ता सत्ताभाव हो गया अभावत्व।, अभावत्व किस में प्रकार होगा अभाव तो ये जो सत्ता सत्ताभाव जो कि अभाव में प्रकार होगा आपने कह दिए अनुपस्थित पूर्व क्षण में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है अनुपस्थित होकर के भी प्रकार अगर बन जाएगा तब जो नियम है कि विशेषणधिओ हेतुत्व व्य विचार विशेषणधि विशेषण बुद्धि दंडी ज्ञान होने के लिए दंड ज्ञान पूर्व क्षण में होना चाहिए दंड हो गया विशेषण तो विशेषणधि विशिष्ट धीमे हेतु है ये नियम है अगर आप कहेंगे कि अभी अभावत्व तो ये अभाव धी में कारण होना चाहिए क्योंकि अभावत्व विशेषण तो है प्रकार है अगर अभावत्व तो का ज्ञान के बिना भी अभाव का ज्ञान हो जाएगा तो ये जो सामान्य नियम है विशेषणधियों विशेष विशिष्ट ध्याम हेतु ये जो नियम है वो नियम में वे विचार हो जाएगा आ, ये बात कौन कहेगा नवीन लोग ना प्राचीन लोग प्राचीन लोग इनके नवीन लोग कहते हैं कि सत्ता भाव यही हो गया भावत्व और ये उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ऐसे नब्बे लोग कहते हैं तो प्राचीन लोग उसके विरुद्ध में ये दिखाते हैं हेतुते बे विचार लोग कहते हैं इति न से वाच्य विशेषण भेदे न विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में हेतु है हे। ये जो नियम है ये सार्वत्रिक नहीं है विशेषण भिन्न होने से हेतु भी भिन्न हो जाएगा अर्थात तो सर्वदा विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के प्रति हेतु होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है विशेषण भेदेन हेतुताया या हेतु कौन हो रहा है अभी विचार चल रहा है कि विशेषण बुद्धि किसमें हेतु होगा विशिष्ट बुद्धि में तो विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में हेतु होना है ये नियम है तो प्राचीन लोग कहते हैं कि नियम में व्यभिचार हो जाएगा क्योंकि अभावत्व तो के बिना भी अगर अभाव का ज्ञान हो जाएगा तो नियम का व्यभिचार होगा अभी नब्बे लोग उसका उत्तर देते हैं विशेषण भेदे न हेतुता विशेषणा बुद्धि सर्वदा हेतु होगा ऐसा नियम नहीं है विशेषण अलग अलग, -अलग प्रकार के होने से नियम भी अलग अलग, अलग, अलग, अलग प्रकार की हो जाएगा भिन्न तद हेतुत्व अनुपमांत तत्र तद हेतुत्व तत्कार टीका में कहते हैं अभावत्विशिष्ट बुद्धो विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में हेतु होना चाहिए ऐसे प्राचीन लोग कहें नब्बे लोग कहते हैं कि विशेषण अलग, अलग अलग प्रकार के हैं तो ये जो नियम है ये भी अलग अलग, अलग प्रकार की होगा <You3> कहाँ ये नियम का अलग हो जाएगा कहते हैं अभावत्व विशिष्ट बुद्धि अभावत्व विशिष्ट बुद्धि ये किसके बुद्धि अभावत्व विशिष्ट बुद्धि ये बुद्धि को क्या नाम होगा इसका घटतत्व विशिष्ट बुद्धि घटबुद्धि इसी प्रकार के विशिष्ट बुद्धि अर्थात अभावुद्ध तर्थ अभावुद्ध तदेतुअुपगमान अभावुद्धिमें तदेतुअुपे अभाव अभावुद्धिमे बुद्धि ये हेतु नहीं होगा टीका में दे दिया गया तदेतु तदेतु तो अभाव हेतुपगमान अभावत्व ज्ञान अभाव ज्ञान में हेतु नहीं होना है तद हेतु तो अनुपगमान अभी कहेंगे आप जो नियम बताएंगे वही नियम होगा प्रथम नियम था कि विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में हेतु है आप कह दिए कहीं नियम लगेगा कहीं नियम नहीं लगेगा इसमें क्या विनिगमना इसलिए कहते हैं आगे दिनोकरी में कहते हैं फल अनुरोधित्वाद कल्पना आप ये जो कल्पना करते हैं विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में हेतु होना है ये फलों के अनुरोध से अर्थात ये बुद्धि नहीं होने से विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है वहां हम कल्पना कर लेंगे कि विशेषण बुद्धि हेतु है जहां किंतु विशेषण बुद्धि के बिना भी विशिष्ट बुद्धि हो जाती है वहाँ क्यों कहेंगे ये हेतु होना है कहते हैं फलानुरोधित्व कल्पनाया कल्पना सर्वदा फल अनुरोधी अर्थात फल, फल का अनुसार होना है ठीक है क्या सी पदार्थ प्रकारता का बोध तो प्रकारता प्रकार कह दिया कि प्रकारता का बोध होना आवश्यक नहीं है अभाव ज्ञान भाव ज्ञान में चाहिए अभाव ज्ञान में ये नहीं चाहिए ये यहां देते हैं नन प्रतियोगी ये प्रतियोगी नहीं है ये तो अभाव तो अर्थात अभाव में रहने वाला जो ये धर्म है प्रतियोगी ज्ञान के अधीन होगा अभाव का ज्ञान किंतु अभाव में जो प्रकारता रहेगी अभावत्व मतलब मतल। प्रकार जो होगा अभावत्व इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए मतलब इसका ज्ञान आवश्यक नहीं है कभी होगा तो होगा तो होगा किंतु ये आवश्यक नहीं है अभावत्व का ज्ञान होना यह आवश्यक नहीं है आ, ये क्यों आवश्यक नहीं है यहाँ तो ऐसा कुछ दिए नहीं है ये संभवतः अभाव एक है भाव जैसे छह हो गए तो यहाँ किंतु तो अभाव एक ही है तो उसमें और एक प्रकार अगर नहीं होगा तो क्या अभाव भाव के साथ सम्मिलित तो हो जाएगा मिश्रित तो हो जाएगा ये नहीं होगा तो इसलिए प्रकार का ज्ञान नहीं आने से भी अभाव तो अभाव ही है तो प्रकारों का ज्ञान के बिना भी ये ज्ञान हो जाएगा ये संभवता ऐसा यहाँ तो समाधान नहीं थे कुछ आगे देखिए रामरुद्री में भावों में जो प्रकार होगा वो तो पहले कहा कि अनावस्था चलेगा वो तो चल ना एक बात है किन्तु तो जहां पहले विचार हुआ जहां उल्लिखित तो होगा उसमें प्रकार मानेंगे जहां अनुल्लिखित तो होगा वहां प्रकार नहीं मानेंगे पूरे अंकल का पाठ में आया था तो इसलिए अभावत्व में अभावत्व तो और एक प्रकार हो सकता है कहीं किंतु तो जहाँ अभावत्व उल्लिखित तो होगा मान अगर उल्लिखित तो नहीं है अभावत्व खाली कहते हैं घटा अभाव यहाँ फिर अभावत्व का ज्ञान होना आवश्यक तो नहीं है आगे में, है सर्वत्र विशिष्ट बुद्धो विशेषण ज्ञान हेतुत्व अकल्पने बीजा भाव विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान हेतु है प्राचीन लोग कहते थे अभी हेतु तो आप कल्पना नहीं कर रहे हैं तो नहीं करने में कोई बीजा भाव कोई बीज नहीं अर्थात आप क्यों नहीं करेंगे प्राचीन लोग पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोग कह दिए नब्बे लोग कह दिए फल अनुरोधित्वाद कल्पनाया कल्पना करेंगे तो उसका कोई फल के अनुसार होना चाहिए इसके लिए भूमिका देते हैं क्यों ये बात कहा फल अनुरोधित तो प्राचीन लोग यहाँ शंका दिखाते हैं विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान हेतु है हे। तो इसका आप कल्पना नहीं करेंगे कहेंगे विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान सर्वत्र हेतु नहीं होता है इस प्रकार की आप जो कहते हैं इसमें क्या बीज है अकल्पने बीजा भाव हेतु तो नहीं कल्पना करने में क्या बीज है आपके पास क्या कारण है तो प्राचीन लोग का कहना है कि हेतुत्व तो कल्पना करना चाहिए हेतुत्व तो अकल्पने बीजा भाव अर्थात तो हेतुत्व तो अवश्य कल्पनीय इस प्रकार के प्राचीन लोग कहते हैं इसलिए नवे लोग कहते कि फलानुरोधित्वाद कल्पनाया ठीक है में विशेषण ज्ञानम बिना विशिष्ट बुद्धि अनुत्पाद फलम विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट बुद्धि अगर नहीं होगी तो ये फल है थोड़ा सा खाली कम करेंगे हाँ विशिष्ट बुद्धि अगर नहीं होगा तो विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट बुद्धि अगर नहीं होगी ये फल है विशिष्ट बुद्धि अनुत्पादन अर्थात तो विशिष्ट बुद्धि अगर नहीं होगी तो दोनों में कार्यकारण भाव कल्पना करेंगे जैसे कपालम बिना घट उत्पत्ति घट अनुत्पाद तो कपाल और घट में ये कार्यकारण भाव निश्चय किया जाता है तो इसी प्रकार की विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट बुद्धि अनुत्पाद ये फल है इसके अनुसार कार्यकारण भाव कल्पना करेंगे विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि में तद अरोधित फल फल हो गया अनुत्पाद विशिष्ट बुद्धि के अनुत्पाद, अनुत्द तद कारण कार्यकारण कल्पना किसका किसका बीच में कार्य कारण भाव करेंगे विशिष्ट ज्ञान और विशेषण ज्ञान घटादि ज्ञान अंतरा घटादि विशिष्ट बुद्धि तत्र कार्य कारण कार्यकार कल्पते कल्प्यते। घटा यदि ज्ञान नहीं होगा तो घट विशिष्ट भूतलम इस प्रकार की ज्ञान नहीं होता है नहीं होने से तत्र कार्य कारण भाव कल्पत विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है वहां कल्पना करेंगे अनुपस्थित भावत्व विशिष्ट बुद्धि उदयात अनुपस्थित अभावत्व से विशिष्ट जो अभाव वो बुद्धि उदयात वो तो हो जाता है अभावत्व विशिष्ट बुद्धि अभाव है किंतु अभावत्व का ज्ञान नहीं हुआ है दे दिया अनुपस्थित अभावत्व अर्थात अभावत्व का ज्ञान उपस्थित अर्थात ज्ञात अभावत्व उपस्थित नहीं हो करके भी विशिष्ट बुद्धि उदयात अभावत्व विशिष्ट हो गया अभाव तो अभावत्व का उपस्थिति के बिना भी अभाव बुद्धि उदयात अत्र न कल्पते कार्य कारण भाव कल्पना कर नहीं करेगा अभावत्व विशिष्ट अर्थात वास्तविक क्या है ये अभाव ये भाव से भिन्न अभाव कहते हैं। तो अभाव ज्ञान अभाव एक ही होने से उसमें अभावत्व तो ये ज्ञान नहीं होने पर भी ये अभाव है ऐसा ज्ञान हो जा सकता है अधिक विचारते हैं और दिखाए नहीं यही एक ही कारण जो बुद्धि में आ रहा है कि वो तो पदार्थ एक ही है बाकी सब भाव हो गए तो इसलिए अर्थात हम कहते हैं कि अभाव को दूसरों से भिन्न करने के लिए अभावत्व तो चाहिए नहीं होगा तो अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो वो पदार्थ बाकी सब से विलक्षण हो गया कि अभाव रूपेण तो इसलिए उसमें और प्रकार के बिना भी ज्ञान हो जाता है और विचार कर सकते हैं और कुछ कारण मिल सकता है आगे दिन कल में तद कल्पनाया तो अभाव के लिए विशेषण अनुरोध प्रथमे होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है आगे ये अभाव का कार्य क्या था अभाव अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्या भाव भेद तो ऐसा कहा गया था अभाव वस्तु द्विधा संसर्ग अन्य भाव भेदतः तो संसर्ग अन्यन्न्या भाव इस प्रकार आया तो कोई यहाँ संसर्ग संसर्ग करते हैं संसर्ग संसर्गान्यून्य भाव भेदे नूलात् तो वहाँ पंक्ति है संसर्ग संसर्गान्योन्या भावत तो मूल में इस प्रकार कहा जाने से कोई पदच्छेद कर देगा संसर्गाख्य अपर वो अन्यन्या भाव तो संसर्ग और अन्यभाव ये दो विभाग हो जाएगा कोई इस प्रकार कर दे सकता है जैसे अर्थात दृष्टांत और देने के लिए घट पट मात्र कहेंगे तो कोई पदच्छेद कर देगा घट और पट मात्र इस प्रकार की यहाँ वही पदच्छेद कर देता है तसंसर्ग तो संसर्ग और अनुन भाव होना चाहिए कि द्वन्द्वान्ते श्रेयमाणम पदं प्रत्येकं अभिसंबद्धत्य होना चाहिए किंतु कोई इस प्रकार की पदच्छेद कर देगा संसर्गाख्य एक हो गया और अपरो अनुन्या भाव इति प्रतीयत तच्च अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है संसर्ग से अभाव तो अनंगीकारा क्योंकि आपका कार्य क्या है कि अभावस्तु दुधा और विभाग कर देंगे कि संसर्ग क्या अनुन्या भाव ये संसर्ग तो अभाव ही है नहीं होता हो। यहां है इसलिए थोड़ा यहाँ व्याकरण बताते हैं। संसर्ग भाव ये इक्यानवे पृष्ठ में आया था संसर्ग भाव अनुन्या भाव भेदाद इत्यर्थ है ये दो प्रकार के अर्थात संसर्ग अभाव अन्नभाव ये दो प्रकार के भेद हो गए ठीक में तथा द्वन्द्वते प्रत्येक इति मूलार्थ इति भावः ये व्याकरण थोड़ा बता दें क्रमेण द्वोभावक्षण आह दो अभाव एक संसर्गा एक अन्या इसका लक्षण कहते हैं मुक्तावल में अन्या, अन्या भाव से एक विधत्वात तद विभागावात्त संसर्गा विभाजते अन्य भावो एक है इसलिए उसका और कोई विभाग नहीं है संसर्गा भाव इसका विभाग है तो बताते है तथा ध्वंस अत्यंता भाव एवं कार्य में कहा गया अभी संसर्गा भाव और अन्य भाव का लक्षण कहते हैं संसर्गा भाव का लक्षण मुक्तावली में कहते हैं संसर्गा भावत्व अन्यन्या भाव भिन्ना अभावत्व अन्यन्या भाव से भिन्न है और अभाव भी है इसके लिए दिनकरी में कहते हैं अन्यन्या भाव अति व्याप्ति वारणा अन्यन्या भाव भिन्न अनोनया भाव भिन्न इतना कह देने से बाकी ये संसार का अभाव को लेगा ले और अभाव भी कहना पड़ेगा अनोन्या भाव भिन्न सती अभावत्व ये भी कहना पड़ेगा खाली अन्य अभाव भिन्न कह देंगे अन्य अभाव भिन्न घटपट भी है तो इसलिए कहते हैं घटा दो अति व्यापारण अभाव पदम ये कहना पड़ेगा एवं अग्र अग्र अर्थात तो जो अन्य भाव का लक्षण देंगे वहां भी अभावत्व तो ये भी विशेषत्व तो लाएंगे और मुक्तावली में अन्य ये हो गया संसर्गा का लक्षण आगे अन्य भाव का लक्षण कहते हैं अन्य भावत्व तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्व तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का होना चाहिए और अभावत्व अभाव भी होना चाहिए तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह तादात्म्य जैसे हम कहते हैं कि संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह ऐसा जब कहेंगे तभी भूतल में यहाँ घट नहीं है और यह घट मंदिर में है तब यहाँ जो घट नहीं है इसका प्रतियोगी कौन हो गया घट वो घट अभी मंदिर में है किस समंस है संयोग समंस है प्रतियोगी हो गया घट प्रतियोगिता घट में प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध जिस संबंध से प्रतियोगिता रहेगी ना जिस संबंध से प्रतियोगी रहेगा प्रतियोगी रहेगा रहे अभी प्रतियोगी मंदिर में किस संबंध से संयोग संबंध से तो कहेंगे कि संयोग संबंध अवच्छेद प्रतियोगिता का घट अत्यंत भाव भूतल में है इसी प्रकार की जब अनन्या भाव का विचार करेंगे तो हम यहाँ कहते हैं कि ये घट पटो न सामने में क्या पदार्थ है घट और क्या नहीं है कहते हैं पट नहीं है प्रतियोगी कौन हो गया पट तो अभी प्रतियोगिता किस में रहेगी पट में तो अभी ये जो प्रतियोगी पट हो गया हम कहते हैं कि वो पट ये घट में नहीं है पट घट में तो पट घट में नहीं सप्तमी तो तो नहीं कहेंगे ये पट घट नहीं है इस प्रकार की कह देते हैं तो अभी पट हो गया हमारा प्रतियोगी तो अभी ये जो पट रूप प्रतियोगी ये घट में कह देंगे पट घट नहीं है पट पर्वत नहीं है ये सर्वत्र अभाव दिखा दिए तो अभी वो जो प्रतियोगी पट हो गया वो कहाँ रहता मतलब क्या चीज के साथ बराबर है जैसे कह दिए कि पट घट नहीं है इस प्रकार की ये प्रतियोगी कहाँ रहेगा जहाँ हम कह देंगे कि पट पट है पट शब्द हम उच्चारण कर दिए सर्वत्र कहेंगे पट य नहीं है यह नहीं है यह नहीं है कहाँ कह सकते हैं कि पट यह है पट में कहेंगे अर्थात जिसको हम अभी प्रतियोगी बना रहे हैं वो पट पट में ही रहता है अन्यत्र नहीं रहता है तो पट पट में रहता है तो क्या संबंध होगा तो कहते हैं कि तादात्म्य तादात्म्य शब्द का अर्थ क्षय प्रत्यय हो गया है क्यय प्रत्यय का प्रकृति क्या हो जाएगा तदात्मा तो तदात्मा में विग्रह कैसे कहेंगे स आत्मा यश तो अभी हम पट को पट में रख रहे हैं और कह रहे हैं ये जो पट पट अर्थात तो जो अधिकरण पट आत्मा है जिसे आधेय पटक तभी तो वो आधेय पट को कह देंगे स स अधिकरण आत्मा यश्य आधेय पट वो आधेय पट हो जाएगा तदात्मा अभी आधेय पट हो गया तदात्मा अभी आधेय पट में क्या धर्म रहेगा तादात्म्य तो ये आधेय पट में जो तादात्म्य आया ये ही उसका संबंध हो गया जैसे कहते हैं कि अभी भट भूतल में आ गया तो जिस संबंध से आ जाएगा इसी प्रकार के आधेय अधिकरण में आ जाएगा तो जिस समन से आ गया कहते हैं वही ही तादात्म्य हो गया तो स आत्मा यश उसमें जो धर्म रहेगा आधे पट में धर्म क्या रहेगा कहता तादात्म्य तो ये तादात्म्य संबंधा वच्छिन्न अर्थात पट पट में तादात्म्य संबंध से रहा और पट घट में तादात्म्य संबंध से नहीं रहा आगे कहते हैं दिनोकरी में ये जो तादात्म्य संबंधा वच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहते हैं यहाँ तादात्म्य तादात्म्य अवच्छिन्न होना चाहिए अर्थात ये तादात्म्य कभी अन्य रूपेण भी अवच्छिन्न हो जाना हो सकता है यहाँ इसलिए कहते हैं तादात्म्य तादात्म्य अवच्छिन्न प्रतियोगिताया विवक्षितम तादात्म्य मूल में दिया इसको। अच्छा मूल दिया तादात्म्य अच्छा हाँ। तादात्म्य इति इति छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अन्य अभाव कहा आगे तादात्म्य तादात्म्य ये आप लोगों का प्रतीक जैसा दिया है क्या नहीं दिया है ना इसने तो दिया है आप लोगों का नहीं दिया है ठीक है तो ये जो तादात्म्य संबंधा वच्छिन्न हुआ तादात्म्य कहते हैं तादात्म्य त्वे न तादात्म्य संबंध होना चाहिए तो इसका अर्थ क्या है दिनोकरी में तो हाँ वो तो तादात्म्य इसको प्रतीक जैसा बना दिया ना उन लोग का पुस्तक में नहीं है ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मूल में ऐसा शब्द नहीं है ना तो जैसे अभी भूतल में घट है भूतल हो गया संयोगी घट भी हो जाएगा संयोगी आ, संयोगी आत्मा यश्य आत्मा अर्थात स्वरूप मान लीजिए भी घट संयोगी हुआ तो ये जो संयोगी घट स्वरूप है जिसका संयोगी स्वरूप किसका होगा संयोगी स्वरूप है जिसका संयोग का नहीं होगा संयोगी का तभी तो अभी स स अर्थात ससंयोगी आत्मा अर्थात स्वरूप यश संयोगी न संयोगी हो जाएगा स आत्मा यश्य समस्त पद क्या हो जाएगा तदात्मा अभी संयोगी हो गया तदात्मा अभी संयोगी का जो धर्म होगा उसको कहेंगे तदात्मी संयोगी का धर्म क्या होगा हो संयोग तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कहने से तादात्म्य शब्द का अर्थ भी संयोग हो गया तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आप कहेंगे तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव उसका अर्थ आ गया संयोग ये तादात्म्य शब्द का अर्थ हो गया संयोग और जब हम कहते थे कि भूतल अथवा घट संयोगी है अभी भूतल में घट है घट हो गया संयोगी तो ये घट का अभाव मंदिर में नहीं है तभी ये जो मंदिर में घट नहीं है किस संबंध से नहीं है संयोग संबंध से नहीं है तो ये जो मंदिर में घटन नहीं है संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मंदिर में है ये कौन सा अभाव है भूतल में घट है और मंदिर में नहीं है ये कौन सा अभाव है यहाँ घट है संयोग संबंध से और मंदिर में घट नहीं है स्वयं संबंध से ये कौन सा अभाव है अत्यंत अभाव है घट पट नहीं है अनन्याभाव हो जाएगा घट मंदिर नहीं है अन्य अभाव हो जाएगा किंतु मंदिर में घट नहीं है भूतलों में घट है तो मंदिर में जो घटा भाव है ये संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हुआ और अभी हम तादात्म्य का अर्थ निकाल दिया संयोग तो संयोग संबंधावच्छिन्न अभाव तादात्म्य संबंधावच्छिन्न अभाव का अर्थ हो गया संयोग संबंधावच्छिन्न अभाव संयोग संबंधावच्छिन्न अभाव अर्थ संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये तो अत्यंता भाव ही है तो लक्षण कर रहे थे अन्य भाव का और गया अत्यंता भाव में तो यहाँ तादात शब्द का अर्थ क्या ले लिए हम लोग तादातम्य अर्थ का शब्द का क्या निकाल लिये संयोग निकाल निकालिए तो तादात्म्य संबंध अवचना कहते हैं किन्तु तो तादात्म्य का अर्थ हो गया संयोग तो यहाँ जो तादातम्य हुआ इसका अवच्छेद का बना क्या क्योंकि तादात्म्य अर्थ का संयोग तो अवच्छेद का क्या हो जाएगा संयोगत्व तो हो गया अर्थात यहाँ जो तादात्म्य हुआ वो संयोगत्व न अवचिन्न हो गया तादात्म्यत्व न अवचिन्न नहीं हुआ इसलिए कहते हैं कि तादात्म्य न तादात्म्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता या विवक्षितम्। ये जो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का कहते हैं ये तादात्म्य नादात्म्य अवच्छिन्न होना चाहिए न कि संयोगत्व देखिए इसको दिए हैं रामरुद्री में तादात्म्य प्रति की दिए है तादात्म्य तदगत असाधारण धर्म तादात्म्य केवल तादात्म्य में ही रहेगा ये असाधारण धर्म तादात्म्यत्म्यवच्छिन्न विवक्षाया फलम आ जो तादात्म्य संबंध होता है उसका अवच्छेदात्म होना चाहिए इसका क्या लाभ है कहते हैं संयोगी तादात्म्य संयोगी का जो तादात्म्य होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा संयोग क्योंकि संयोगी हो गया तदात्मा तस् तो भाव हो गया तादात्म्य संयोगी तादात्म्य से संयोग रूपतया अभी तादात्म्य संबंध का अर्थ हो जाएगा संयोग संबंध आवच्छिना प्रतियोगितात्मा तो ये संयोग संबंधावचन प्रतियोगिता का ये अत्यंत भाव हो गया संयोगी का अर्थ हो गया तदात्मा स आत्मा अर्थात तो वही उसका स्वरूप है संयोगी का स्वरूप क्या है कहते तो संयोगी है तदात्मा अत्यंता भाव है यथाश्र अति व्याप्ति अर्थात तादत्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव कहेंगे तो ये संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भावों में अतिव्यक्ति हो जाएगी इसलिए तादात्म्य तादात्म्य अवच्छिन्न होना district, ता ना ना चाहिए तादात्म्य संयोगत्वे नवचिन्न नहीं होना चाहिए आगे है दिनकरी में तेन संयोग अवचिन्न प्रतियोगिता के तो संयोग संयोगावच्छिन्न अर्थात संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का संयोग संबंध प्रतियोगिता के संयोगी अत्यंता भाव है तो संयोगी घट भूतल में है वो संयोगी घट भूत मंदिर में नहीं है तो संयोगी घट से अत्यंता अभाव मंदिर में है तो कहते हैं संयोगी अत्यंता भाव संयोग हो तो गया घट उसका अत्यंता भाव में न अतिव्याप्ति तादात्म्य कह देने से और अति नहीं होगा प्रागभाव से लक्षणम प्राग भाव यहाँ बाम पार्श्व में दिए हैं इस पुस्तक में विनाशी अभावत्व प्रागभावत्व विनाशी है और अभाव है ये चारों अभाव से एक ही अभाव विनाशी है प्राग भाव तो विनाशी अभावत्व ये प्रागभाव का लक्षण अगर विनाशी नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा अभावत्व ये अन्यत्र भी अन्य अभाव चला जाएगा अत्र ध्वन से अतिव्याप्ति वारण आये विनाशी खाली ध्वंसो में जाएगा अन्यथा नहीं जाएगा अभाव कहेंगे तो, तो अन्यथा जाएगा बाकी तो नित्य है अगर अनित्य अनित मिल रहा है ये नित्यों के पास क्यों जाएगा तो? इसलिए कह देंगे ध्वंसेप्तारण तो सभी अभाव में जाना चाहिए ननु प्राग भाव सत्व किन चेत प्राग भाव ऐसा एक पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है अत्र उत्पन्न्य पुनर् अत्र उत्पन्न से पुनरुत्पाद भिया तत्सिधि प्रांश है अतः उत्पन्न से मान लीजिए कपाल में कपाल में क्या उत्पन्न हो जाएगा घट कपाल में उत्पन्न से घट से पुनरुत्पाद भिया अभी कपाल में घट उत्पन्न होने के बाद अभी कपाल रहा नहीं रहा कपाल रहा कुलाल है दंडचक्र है सब कुछ है तो फिर क्यों वो घट उत्पन्न नहीं होगा तो कुछ आपको कारण देना पड़ेगा ये कारण का अभाव हो जाने से कारण कलाप में एक अभाव हो गया तो पुनः कार्य नहीं हुआ वो कारण कौन होगा कहते हैं तत्सिद्धि तत्सिद्धि अर्थात प्राग भाव विपराग भाव नहीं रहा नहीं रहने से और पुनः घट उत्पन्न नहीं होगा तत्सिद्धि तत्सिद्धि देखिये रामरुद्री में तत्सिद्धि प्रागभाव अनुमिति रीति अनुमति हो जाती है अनुमान प्रकार घट अवृत्ति कारण जन्य स्व उत्पत्ति द्वितीय क्षण अनुत्पन्न अयम घट स्व उत्पत्ति घट उत्पत्ति क्षण अवृत्ति कारण घट एक कारण से जन्य होता है और वो कारण स्व उत्पत्ति क्षण में नहीं रहेगा जिस समय में घट की उत्पत्ति होगी उस समय में प्रागभाव नहीं रहेगा घट उत्पत्ति ही प्राग की ध्वस है तो इसलिए स्व उत्पत्ति क्षण अर्थात घट उत्पत्ति क्षण में अवृत्ति ऐसा है कि कारण कौन कारण है प्राग्भाव प्राग वो प्रागभाव जन्य है तो यह प्राग्भाव पूर्व क्षण में रहेगा किंतु उत्पत्ति क्षण में नहीं रहेगा तो क्यूँ ये मैं साध्य सिद्ध होता है कहते स्व उत्पत्ति द्वितीय क्षण अनुत्पन्न द्वितीय क्षण में पुनः घट उत्पन्न नहीं हो जाता है इसलिए मानना पड़ा जाए क्षण में कोई एक कारण नाश हो जाता है तो वो कारण प्राग होता है। एवं का अनुमान बलात्तर ऐसा बाधात कहेंगे वो कारण प्राग भाव को क्यूँ लेंगे आप कपाल दंड चक्र फुलाल ये क्यों नहीं लेंगे कहते इतर ऐसा बाधा बाकी सब तो विद्यमान है इसलिए प्रागभाव सिद्धि प्राग, प्राग की सिद्धि हो जाएगी अर्थात पूर्व क्षण में प्राग था और फट उत्पत्ति क्षण में ये प्राग का नाश हो गया आगे दिनकरी में कैचित तू कचित अच्छा ये दे दिया दीनकर रामरुद्री में मतम उपन्यति दिधिकार रघुनाथ शिरोमणि तो कहते हैं उनका मत जातो घटो जा दिनगरी में जातो घट इत्यादिवत उत्पन्नो घट ध्वंस इति प्रत्यक्ष बल नाशो ये वो ये कहते हैं कि ध्वंस को हम स्वीकार करेंगे क्यों ये ध्वंस का प्रत्यक्ष हो रहा है नष्टो घट इस प्रकार की प्रत्यक्ष होता है जैसे जातो घट कहते हैं प्रति बलत जातो घट इत्यादिवत इत्यादिवत तथा प्रतिवत उत्पन्नो घट ध्वंस इति प्रत्यक्ष न ये प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसलिए नाशो अतिरिचित है अर्थात ध्वंस को तो एक पदार्थ मानेंगे भिन्न पदार्थ मानेंगे न तो प्रागभाव प्राग भाव का एक भिन्न पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है हेतु देते हैं यह इदानी घट प्राग अभाव इति लोका प्रत्यय अभाव यह कपाल है जैसे ध्वंस हो गया जो घट ध्वस्त कपालों को देख करके लोग कह देते कि घट ध्वस्त तो इसी प्रकार की यह इदानी जब कहते हैं कि घटो भविष्यति घटो ध्वस्त कहने का समय ध्वस्त कहने का समय में लोगों को प्रतीत हो रहा है कि यहाँ ध्वंस हो गया अर्थात वो घटा अभी नहीं है किंतु कपाल में घट प्राग भाव है लोग कह देते हैं कि घटो भविष्यति इस प्रकार कह देंगे किंतु अभी इसमें एक अभाव है वो अभाव प्राग भाव इस प्रकार के लोग नाम प्रत्यय भाव तो जहां देखेंगे ना कहते हैं साइट पर बिल्डिंग वहां क्या पता चलेगा कि यहाँ उस बिल्डिंग का प्राग भाव है जैसे बोर्ड लगा रहता हैं ना कभी कभी देखेंगे तो इस प्रकार के लोक में इस प्रकार ज्ञान नहीं होता है कि यहाँ प्रागभाव हाँ है तो कहते हैं प्रतीति नहीं होती है तो मानने का क्या आवश्यक है ये लोग कह दिए प्राचीन लोग कह दिए कि अगर नहीं मानेंगे तो पुनर उत्पत्ति होगी तो अभी विधि कारो कह दिए कि नहीं होगा अर्थात पुनरुत्पत्ति की भय नहीं आएगा ये समाधान आगे देते हैं कार्य उत्पन्न होगा ये प्रतीति हो रही है किंतु उस कार्य का प्रागभाव है इस प्रकार की शास्त्र संस्कार रहित तो, न्याय शास्त्र संस्कार रहित तो, उनको ज्ञान होगा प्रागभाव है किंतु ध्वंस को देखकर के कह सकते हैं ना नाश हो गया तो प्रतीति होती है मानिए जहाँ प्रतीति नहीं है क्या सही घटो भविष्यति वो कह देगा किंतु तो ये घटक है कि प्राग भाव है इस प्रकार के नहीं कहेगा कहेगा अभी घट नहीं है अत्यंत भाव कह देगा आप इसको प्रागभाव क्यों कहेंगे अर्थात अधिक पदार्थ क्यों मानेंगे वो दिखा रहे हैं। अच्छा अभी कार और प्राचीन प्राचीन नए उनका बीच में विचार होगा कि प्रागभाव को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे ओम शंकर शंकराचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवराने के मूर्ति भेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शांति शाति शांति